देवी भागवत पांचवा पांचवाक्ष ताम्राक्ष अशिलोमा और बिडालक्ष का वध्या है देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्रय की सीमा नहीं रही तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानों थे युद्ध में कोई इनका वहां इन्होने देखा भगवती सिंह पर विराजमान है उनके अठारह दिव्य भुजाए हैं तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यो का वध करने के लिए सर्वथा है। तब अशिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी देवी, से कहने लगा। अशिलोमा बोला, देवी, सच्ची बात सुंदरी इन निरपराधी दैत्यो को क्यों मार रही हो इसका कारण बतलाने की कृपा करे मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ बरा रोहे सुवर्ण रत्न और और अच्छे-अच्छे पात्र तुम्हें जिन वस्तुओं की की की इच्छा हो हो उन्हें लेकर से पधारो क्यों युद्ध की कर रही हो। युद्ध अभिलाषा कर में तो दुख संताप भरमार रहती है महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विखातक है तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो चतुर्ता का फल है शांतिपूर्वक निरंतर सुख भोगना अति तुम दुख के हेतुभूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है वह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का बतलाया गया है आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोग जनित सुख अनित्य माना गया है। वेद यदि तुम्हे चार वाक का, का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरत हो ही जाना चाहिए देवी इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था ना हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में यह यह भी ही है। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र से श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो तो उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं अतएव प्रीति पूर्वक धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए इसलिए कल्याणी तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो अंबिके दैत्यो ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाए दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं तथा सत्य को प्राण कहा गया है अति विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे सुश्रूणी तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो इसका कारण तो बताने की कृपा करो देवी ने कहा महाबाहो मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह तुम्हारा पहला प्रश्न है इसे स्पष्ट इस करने के पश्चात दानव का प्रयोजन दैत्य संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है धर्म की मर्यादा रखने तथा साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस इस पर मैं भ्रमण किया करती हूं। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट है उन्हें मारना ये मेरे सहज कार्य है इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ प्रत्येक युग में ये अवतार होते हैं उन सबकी व्यवस्था मेरे हाथ में है महिषासुर महान नीच है देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ दानव सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है मैं उसे मार डालूंगी तुम जाओ या रहो जो इच्छा हो कर सकते हो मैंने सार बातें बतला दी अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो राजन आप क्यों अन्य दायित्यों को भेजते हैं स्वयं जाकर युद्ध कीजिए संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जत जाए ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल चले जाओ तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है वह वा सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है